कल्याण निधायमलमथनम पावन पावना थथेय सपदिपद प्रात प्रस्थित विश्रास् न में कम कविबर बचसा पावन पवन बीजम धर्म द्रुम प्रभावतु प्रभवतु भवता रामनाम भर्जनम धव बीजान मर्जनम सुख समर्जनम यमदूता रामती गर्जनम नम कमल भा nama kamalamaaline nama kamalpa daaye namaste कमलक्षण जो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणति तस्म तग्वेबात्मबुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपद्ये वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरी महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोरी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 ब्रह्म जीव माया इन तीनों में हम लोग जीव तत्व कहलाते हैं और हमारे अतिरिक्त तो दो तत्व और बचे एक ब्रह्म एक माया हम अनाज काल से दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं और इसके विपरीत हम आनंद शांति सुख तृप्ति पूर्णता चाहते हैं क्यों चाहते हैं ये हमारा स्वभाव है क्यों स्वभाव है इसलिए कि हम आनंद शांति पूर्णता इन सब का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म उसके अंश हैं अंश सदा अपने अंशी से ही प्रेम करता है ये नेचुरल सिद्धांत है आप एक मिट्टी का ढेला लीजिए यह पृथ्वी का अंश है ये पृथ्वी से ही प्यार करता है आप कहेंगे ये पृथ्वी से पृथक क्यों है इसलिए है इस हाथ ने पकड़ रखा है अगर ये पकड़ना छोड़ दिया जाए तो इसको पृथ्वी स्वयं खींच लेती है इसको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है अपने अंशी से मिलने के लिए तो उसी प्रकार हम जो जीव रूप भगवान के अंश हैं, ये भगवान से पृथक है ये फैक्ट है इसीलिए आनंद शांति सुख नहीं प्राप्त कर सके लेकिन इसका कारण है हमको माया ने पकड़ रखा है माया भगवान की शक्ति है और जीव भी भगवान की शक्ति है लेकिन माया भगवान से गवर्न होती है उसका संचालक भगवान है और जीव की संचालिका माया है भगवान नहीं है इसलिए हम भगवान से सदा से विमुख थे हैं और यही विमुखता कारण है कि मैं कौन और मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों को हम नहीं हल कर सके ये ठीक है हम उसके लिए पागल हैं पागल कहते हैं ना दीवाने जिसे कहते हैं संसार में किसी का कोई दीवाना होता है तो उसका मतलब क्या होता है दिन रात उसके पाने का प्रयत्न करना प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस ऐसे कल्पना करो स्त्री पति का प्यार है कोई भी एक ऐसा हमारा एम है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसको पाना चाहते हैं तो प्रत्येक क्षण प्रयत्न करते हैं ऐसे हम भी अपने अपरिचित ध्यान अपरिचित दिव्यानंद के लिए प्रत्येक्षण प्लानिंग करते चले आ रहे हैं प्लस प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं प्रतिक्षण हम आनंद पाने के लिए ही सोचते और कर्म करते हैं क्योंकि हम उसके अंश हैं बिना पूर्ण हुए हम ये प्रयत्न बंद नहीं कर सकते ये हमारी नेचुरल धारा है जैसे हर नदिया अपने अंशी समुद्र की ओर ही जाती हैं, चाहे जहां से निकले नदियां सब समुद्र में जाती हैं। आप कोई भी दीपक जला दीजिए वो सूरज की ओर जाता है ये उसका स्वभाव है अतएव माया के हावी होने के कारण हम अपने अंशी अपने अपरिचित दिव्यानंद को नहीं प्राप्त कर सके शास्त्रो वेदों के द्वारा पता चला कि हम उस आनंद रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण के अंश हैं और अंश इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी हम शक्ति हैं उनकी दो शक्ति है एक परा एक अपरा पराशक्ति माने उत्कृष्ट शक्ति श्रेष्ठ शक्ति हम लोग जीव और एक अपराशक्ति है माया लेकिन आश्चर्य देखो कि पराशक्ति पर अपराशक्ति का अधिकार है और अगर पराशक्ति करोड़ों कल्प आध्यात्मिक प्रयत्न भी करे अभी तक तो भौतिक प्रयत्न कर रही है पराशक्ति भौतिक माने संसार में आनंद ढूंढ रही है और उसी के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न कर रही है लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत के लिए भी प्रयत्न करता यह जीव तो भी इस अपरा शक्ति को से मुक्त नहीं हो सकता हो हाँ। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपरा शक्ति के अधीन सदा रहेंगे हा अपनी शक्ति के कारण अपनी शक्ति के बल पर हम माया शक्ति को कभी भी नहीं भगा सकते चाहे भौतिक प्रयत्न करें चाहे आध्यात्मिक ये भगवान की शक्ति है ना इसलिए भगवान के बराबर है इसकी अलग सत्ता नहीं है भगवान की शक्ति पाकर जो भगवान से बड़ा होगा या भगवान के बराबर होगा वो इस पर विजय प्राप्त कर सकता है तो भगवान के बराबर और भगवान से बड़ा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता वेद कहता है न तत् समस्याभ्यधिक दृश्य ते श्वेता शुत्रोपन आठ न तत् गीता ग्यारह तैतालीस निरस्त साम्यातिशय नाधसा भागवत ये माया इतनी बलवती है भगवान चैलेंज करते हैं दैवी ऐसा गुणमई मम माया दूरत्य माव ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती जो केवल मेरी शरण में आएंगे वे ही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं मेरी कृपा से अंतिम कंक्लूजन कोई साधन ऐसा नहीं है जिसके बल पर कोई ऋषि मुनि जोगी ज्ञानी ध्यानी माया को जीत ले स्वयं तो साम्यतिश त्रेधीशा भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता भगवान से बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं तीन दो इक्कीस निरस्त साम्यतिश न राधसा दो चार चौदह भागवत और तो अगर आप कहें कि भगवान की प्राप्ति होने के बाद तो भगवान की शक्ति मिल जाएगी उसको फिर तो माया को भगा सकता है अरे बिना माया के भागे भगवान मिलेंगे कैसे भगवान की शक्ति तो तब मिले जब उनकी कृपा हो माया भागे और उनकी कृपा के लिए हमको कुछ करना होगा इसके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेय विधिशया ज्ञान कर्म च भक्तिश्च ग्यारह बीस भागवत तीन मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति क्योंकि हम सचित आनंद ब्रह्म के अंश है तो सत का स्वभाव कर्म करना चित का स्वभाव ज्ञान और आनंद का स्वभाव प्रेम हम यही तीन संसार में करते हैं इसी को डाइवर्ट करके भगवान में कर दे बस तीन ही कर सकते हैं इन तीनों की विशद व्याख्या की गई कि कर्म में छे बड़े बड़े कड़े कड़े नियम हैं इस कलयुग में कोई पालन नहीं कर सकता अगर कोई कर भी ले तो उसका फल नष्टवर है माइक है दुख का मिक्सचर है न माया जाएगी न भगवान वाला हमारा वाला दिव्यानंद मिलेगा इसलिए वो तो हमारे लिए निरर्थक है न ना नारा स्वर्ग तेद भागवत ग्यारह बीस तेरह भगवान ने कहा अरे मनुष्यो स्वर्ग न चाहना क्योंकि वेद कह रहा है मनमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदय प्रमूढ़ वे घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए इतना कठिन प्रयत्न करते हैं वहां जाके देखते हैं और यहां भी वही हाल है जैसे हम लोग पहले मान लो कोई बहुत गरीब था और लॉटरी खुल गई एक करोड़ की करोड़पति हो गया दस गाड़िया आ गई चार कोठिया हो गई लेकिन आनंद तो मिला नहीं जी और अशांति बढ़ गई एक तो करोड़ में आनंद नहीं है एक अरब में होगा ये भ्रम इसी भ्रम ने अनंत जन्म हमारे समाप्त कर दिए ब्रह्म नहीं गया अगर इतनी जेल भोगने के बाद भी ब्रह्म चला जाता तो भी हम कहते है चलो कोई बात नहीं कष्ट हुआ लेकिन फल मिल गया जैसे कोई चोर होता है डकैत होता है और वो बड़ी मेहनत करके जाड़े गर्मी बरसात में किसी प्रकार से किसी के यहा घर में घुसा और सामान निकाल रहा था और पकड़ गया अरे राम सामान भी नहीं मिला और सजा भी होगी और अगर सामान मिल गया और भाग आया के, कोई बात नहीं एक लठिया पड़ी थी लेकिन कोई बात <laughs> बच क्या है ए, इतना माल मिला हमारा भ्रम नहीं गया उसी संसार में अभी नहीं मिला अब मिलेगा नहीं मिला आपकी मिलेगा ये आदमी खराब है ये अच्छा होगा ये भी खराब निकला ये अच्छा होगा तो धोखा तो कर्म धर्म का फल स्वर्ग है इसलिए वो उससे हमारा कोई काम मतलब एम हल नहीं होगा तो ज्ञान संबंधी विशद व्याख्या की गई कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म के मार्ग के लिए जो प्रयत्न होता है उसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं इसका तो अधिकारित्व तो इतना कठिन है साधन चतुष्टय संपन्न एव और साधन चतुष्टय में पहली शर्त है मन पर कंट्रोल और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए तो फिर मार्ग से गिर जाएगा बार बार और अगर कोई सातवी भूमिका अंतिम भूमिका पर पहुंच भी जाए तो फिर पतन होगा और अगर पतन न भी हो तो माया नहीं जा सकती क्योंकि भगवत कृपा वाली जो सत्य है वो ब्रह्म से हल नहीं हो सकती क्योंकि ब्रह्म अकर्ता है इसलिए भक्ति की शरणागति ज्ञानी को भी करनी पड़ती है तब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है निराकार ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान तब उसको मोक्ष होता है तो इतनी कठिनता के बाद भी श्री कृष्ण के शरण आना ही पड़ा तो इतना घूम करके इसको कहते हैं द्रविड़ प्राणायाम एक तो होता है सीधे नाक पकड़ो और एक द्रविड़ प्राणायाम होता है पीछे से हाथ ले जा करके नाक पकड़ो तो इतना कठिन काम क्यों करो सीधे से पकड़ के प्राणायाम कर लो पहले ही भक्ति मार्ग को अपना लो तो भक्ति मार्ग का सात अधिकारी है पहली सुविधा सर्वे अधिकारिणा पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर चर को है, लो अचर भी कह दिया अचर मैंने वृक्ष वगैरा वगैरा ये श्री कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे अरे ये भक्ति स्वयं नहीं कर सकते लेकिन पशु पक्षी कीट आदि बोली ते ना पारे सुनी ले और इनाम आरा सब उतरे जहां भगवान नाम संकीर्तन आदि होता है उसको सुन करके इनको मोक्ष दे देते हैं भगवान तो कोई भी हो सब अधिकारी हैं नंबर दो जब ये चलता है श्री कृष्ण की ओर श्री तो कृष्ण पीछे पीछे योगक्षेम बहन करने के लिए चलते हैं ये नंबर दो की सुविधा ये ज्ञान में नहीं है ज्ञानी अपने बल पर चलता है क्योंकि ब्रह्म तो कुछ करता नहीं वो हेल्प कैसे करेगा इसीलिए वेद कहता है प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता मार्जारी, बानरी तथा संन्यासोपनिषद दो एक सौ एक दो प्रकार की उपासना होती है एक मार्जारी और एक बानरी बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है मां नहीं पकड़ती और बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ पकड़ती है वो नहीं झगड़े में पड़ता मां को पकड़ने के तो उसी प्रकार ज्ञानी अपने बल पर चलता है और भक्त भगवान के बल पर रहता है शरणागत का मतलब जैसे आप लोग पैदा हुए थे तो मारजारी प्रवृत्ति से रहते थे कुछ नहीं करते हम जी अरे इशारा तो कर दो हम भूखे हैं हम कुछ नहीं करेंगे सब मां करे वो अक्ल लगावे चार घंटे हो गए दूध पिलाए भूखा होगा पेशाब कर दिया है ठंड लग रही होगी बदल लो कपड़ा अरे ये बाहर बहुत ठंड है टोपा लगा दो है हमसे कोई मतलब नहीं है मां ये है बिल्ली वाली यानी पहली बात सब अधिकारी दूसरी बात जब हम चलते हैं उनकी ओर तो वो पीछे खड़े संभालने के लिए रहते हैं स्वपाद मूलम भजत प्रिय त्यक्वाण्य भाव से हरि परेशा विकर्म योत्पति कथित धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्ट ग्यारह पांच बयालीस भगवान कहते हैं जब ये मेरी ओर चलता है तो मैं अंदर बैठकर देखता रहता हूं अगर डाए बाए गलत कहीं गया तो मैं झापड़ लगा देता हूं ऐ कहा जा रहा और जब कंप्लीट सरेंडर कर देता है तो तेषाम नित्याभुक्ता योग क्षेम बह मेहम गीता नव बायस योग और क्षेम दोनों का ठेका लेता योग माने जो नहीं मिला है वो देना और क्षेम माने जो मिला है उसकी रक्षा करना ये तु योगे ना मां ध्यायं तो सर्वाणी कर्मा मै सन्स मत्परा अन्य नोगे नाम ध्यान तो उपाशते तीसमह सुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरा पार्थ मय्याित चेत बारा छे बारा सा गीता तथा ना माधव तबका क्वचि भ्रश्य मार्गा सौहृदायागुप्ता विचरती निर्भया विनायका नि कपूर्ध सुभो भागवत दस दो तैंतीस <coughs> भक्त का पतन नहीं हो सकता अर्जुन एक बात सुन क्या कौन प्रतिजानी नमे जानी नमें भक्त प्रणश्य मेरी भक्त का पतन नहीं हो सकता उसका पतन हो तो मेरी बदनामी हो जाए। तुम्हारा संभालने वाला इतना कमजोर था कि माया ने हमला कर दिया और इस सूर्य के सामने अंधेरा चला गया ये हिम्मत ऐसा हुई ही नहीं सकता भगवान कहते हैं अनन्या चेता सततम यो मित पार्थ नित्ययुक्तस्य युक्त योगिना अरे अर्जुन मुझको पाने में कुछ करना नहीं है बस सोचना है ओ मेरे हैं ओ मेरे हैं ओ ही मेरे हैं ओ ही मेरे हैं बस प्रैक्टिकल कुछ नहीं है संसार में तो थियोरी के साथ प्रैक्टिस कंपलसरी होती है आप रसगुल्ला बनाने के बड़े आचार्य हैं लेकिन सब सामान भी रखा है अब बनाने में आलकश कर रहे हैं नींद आ रही है चलो यार सो जाओ अरे तो भूख लगी है अरे नींद में सब भूल भाल जाएगा बहुत से आलसी हमारे संसार में है जो अकेले होते हैं तो एक टाइम बना लेते हैं चार दिन खाते हैं। कौन रोज रोज बनावे? क्या करें रोटी बना लेते हैं और भुड़ता बना लेते हैं बैगन का बास हो गया भाजी हम तो ऐसा करते हैं कि कुकर में दलिया दाल चावल सब इकट्ठे डाल के और अपना पंद्रह मिनट में पका के खा लेते हैं और बहुत से बड़े आदमी पैसे वाले तो कहते हैं हम अकेले हैं होटल में जाके खा लेते हैं लेकिन खाना पड़ेगा भगवान कहते हैं हमारा तो केवल मन से संबंध है तुम चिंतन करो तुम तो मैं सुलभ हूं सुलभ हूं और ज्ञान के लिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा क्लेशोधिक तरस तेम अव्यक्ता सक अभ्यक्ता ही गतिर दुखम देहबा पते अर्जुन देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति अरे राम राम बड़ी कठिन है कहात कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक ये घुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश ना गई भारा और गर्वो अंतिम क्लास में पहुंच भी जाए तो माया ही नहीं जाएगी भगवत प्राप्ति की तो बात बहुत दूर की है राम चंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाह तो ज्ञान मंत्र आप नर पाशु बिनु पूछ विशालठ महा सिंधु बिनु तरणी पार चाहत जड़ करणी ओ क्या भयानक शब्द लिख रहे हैं तुलसीदास जी सठ जड़ ते जड़ कामधेनु धेनु गृह त्यागी खोज आय लागी घर में काम धेनु बंधी और वो मदार का दूध ढूंढ रहे हैं वो पॉइजन होता है मदार अर्क कहते हैं प्रहलाद कहते हैं। प्रयासो सुर बाल का हरे रूपासने स्वे हृदय द्रवत सता सात सात अड़तीस भागवत अरे अंदर बैठे हैं भगवान मंदिर में मत जाओ कितनी कृपा है कि ये जीवों को विचारों को किसी के पैर न होगा किसी के हाथ न होगा किसी के आंख न होगी तो हम ये शर्त नहीं रखते कि मंदिर में जाओ कहीं मत जाओ कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा जो न जप तप मख उपवासा कुछ भी नहीं है कोई कर्म करने ही नहीं है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान हारा केवल प्रेम इतनी कृपा है अगर आप कहें प्रेम तो बड़ी कड़ी कठिन अरे प्रेम करना तो कुत्ते बिल्ली गधे भी जानते हैं सब को मालूम है हित या नित पशु पक्षी हु जाना आप लोग कभी टीवी देखते हो शेर जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी गंदगी को उसकी माँ चाट चाट के साफ करती है भैंस गाय हाथी सब जानवर वहा कोई नहलाने वाला नहीं होता और कितनी गंदगी से पैदा होते हैं बच्चे चाहे मनुष्य के हो चाहे पशुओं के हो जीभ से चाट के कितना प्यार है सबको मालूम है प्यार करना क्यों अरे जाते कक्ष निज स्वार तापर ममता करे सब कोई जहा हमारा स्वार्थ सिद्ध होने की बात बुद्धि में बैठी प्यार हुआ हुआ करना नहीं पड़ेगा और फिर बुद्धि में आया अरे यहां वो नहीं मिलेगा एक सेकंड में एक माँ का बच्चा खो गया है रो रही है एक हफ्ते से मेले में खोया सारा मेला ढूंढ रही है पीछे से देखा एक बच्चा जा रहा है ये मेरे बच्चे की तरह टोपी पहने हैं वही शर्ट है मिल गया मिल गया मिल गया अरे ओ पप्पू दौड़ के वो माँ देखती है सामने से अरे ये मेरा नहीं है ये कपड़े से देख कर तो इतना प्यार की भागी और जब मुंह देखा अरे ये मेरा नहीं है वैराग्य हो गया ये प्यार वैराग्य रोज हम दिन में पचास बार करते हैं इतना अभ्यास है हमारी बात मान लिया मां ने बाप ने बीबी ने पति ने बेटे ने प्यार हो गया कितना अच्छा है हमारा बाप कहा कहा हमको मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल ला दो उनने कहा, ए इनको खरीद दो अरे जल्दी मान लिया और एक बात नहीं माना वो बाप हो बेटा हो बीबी हो पति है क्या वैराग्य हो गया हमको अगर कोई बुद्धि में बिठा दे कि तुम आत्मा हो तुम्हारा रिश्ता तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा आनंद भगवान में है बस प्यार हो जाए हो जाए करना नहीं पड़े स्वार्थ साचु जीव कह मन क्रम बचन राम पदने हा लोके पर स्मृत एकांत भक्तिर्गोविंदे यदी क्षण प्रहलाद ने कहा था सात सात पचपन यही एक स्वार्थ है बस प्रत्येक जीव का कि भगवान से प्यार कर लो बस और प्यार करने में कोई नियम नहीं ध्यान दो न देश नियम अस्मिन न काल नियमस् तथा न तो ये है कहा बैठे ये तो गंदी जगह है किधर को मुंह करके बैठे हम संध्या करते थे तो हमारे गुरुजी ने कहा था सवेरे संध्या करना तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठना शाम को संध्या करना तो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठना और सबसे पहले मंत्र बोलना ऐसा उसके बाद ऐसा करना उसके बाद ऐसा कुछ है न न न ऐसा कुछ नहीं है तुम चाहे बाथरूम में प्यार करो चाहे लेटरिन में करो चाहे जहा जैसे हर अवस्था में भगवान से प्यार करना है जैसे अपनी माँ से बाप से बेटे से प्यार करते हो एक माँ नहा रही है और उसका मन बेटे में है इसको 105 बुखार हो गया है छाना हो जाए खाना पका रही है आ बच्चा रोया क्यों रोया कोई नियम नहीं इतनी रियायत भक्ति मार्ग में है और जब भगवत प्राप्ति होगी ध्यान दो तो एक भक्त खड़ा हुआ और एक ज्ञानी खड़ा हुआ जिसने श्री कृष्ण की शरणागति करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया उसको ब्रह्मानंद मिल गया माया गई ब्रह्मानंद को मिला प्रेमानंद इसमें अंतर है जैसे मां के पेट में बच्चा था मैं मां बनने वाली हूँ उसका पति कह रहा मैं बाप बनने वाला हूँ सुनो जी सुनो जी अरे कैसा है लड़का है ये सब मुझे नहीं मालूम अभी लेकिन लक्षण सब बता रहे हैं तीन महीने हो गए चार महीने हो गए छह महीने हो गए जल्दी हो जाए और जब हो गया उसकी शकल देखा थोड़ा और बड़ा हुआ उसकी हरकतें देखी बेवकूफी की अरे बेवकूफे तो होते हैं पहले हम लोग अंड बंड काम करते मिट्टी रही उसको भी मुंह में डाल लिया कोई गोबर बैठ पड़ा है उसको भी मुंह में डाल लिया हमको अकल तो है ही नहीं कुछ बात के ऊपर बाथरूम कर दिया माँ के ऊपर कर दिया हमें हंस रहे चार से आप लोगों को भूल गया होगा ये सब आप लोग कर चुके हैं तो भक्ति मार्ग में कोई कायदा कानून कुछ नहीं है और जब अंतिम अवस्था में वो पहुंच जाएगा तो ज्ञानी लोग उसके इष्ट देव को देखते ही आ तस्बिंद नयन पदार बिंद मिश्र तुलसी मकरंद अंतर्गत स्विवरेण चकार तोभ मि चित्त तन्वो तीन पंद्रह तैतालिसन का परमहंस जो अंतिम ज्ञानानंद ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते थे अचानक उनके मन में आई वैकुंठ चले गए ये ब्रह्मा के लड़के हैं, सदा छोटे सी उम्र में रहते हैं नंगे परमहंस इनको भगवान का अवतार भी माना जाता है वहा भगवान को देखा प्रणाम किया उनके चरण पर तुलसी रखी थी उसकी गंध नासिका में आई उठे आंख खोला हा ये आनंद है वो नहीं बेकार है हमारा ब्रह्मानंद काम भव स्वृजे सुन सोली रमे तो उनचास महाराज मैं कुछ मांगूंगा भी मांगता है हा महाराज मुझे मालूम है ना आपे से तो मांग के ब्रह्मानंद ही बने थे तो अब फिर एक चीज मांग रहे हैं क्या वो तो ब्रह्मानंद जो हमने मांगा था ना वो हमारा कैंसिल कर दीजिए अब भले ही नरक हमको दे दीजिए लेकिन आपका प्रेमानंद चाहते हैं ये सनकादिक परमहंस कह रहे हैं और सनकादिक के बाप उनकी भी सुन लो तूरिभाग्य मिह जन्म किम प्यटव्यातम घ्रि रजोिषेक यज्जीत निखिल भगवान्कुंदस्त्या यद रज श्रुतिमृग्यमे दस चौदह चौतीस महाराज में सृष्टि करने का काम आपने जो हमको दिया है ना ये किसी और को दे दीजिए और ये जो गोपियां हैं ब्रज में बेपढ़ी लिखी इनकी चरण झूल पाने के लिए गोकुल में कोई पक्षी पशु गाय भैंस पेड़ कुछ बना दीजिए तो इनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े ब्रह्मा कह रहा है ओ वहां से लेकर उनके बेटे सनकादिक और देख वेद व्यास और सुखदेव परमहंस सारे के सारे परमहंस और अंतिम शंकराचार्य ये क्या कहते हैं इनकी भी सुन लो संक्षेप में ना थे न तत्व मतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्य धर्म विमुखा अध्यात्म भाव जजु भक्ति ददाति मुक्ति मतुला त्राण पारायण स भगवान नारायण में गति अरे रे रे रे रे रे रे, रे, रे आश्चर्य देखो मनुष्यों मुझको आश्चर्य हो रहा है ब्रह्मानंदी को ब्रह्म ज्ञानी को भगवान शंकर के अवतार को क्या आश्चर्य वेदांत में पहला सूत्र है अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा इसमें पहला शब्द है अथ अथ अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना अब भाई संकीर्तन होगा हा अच्छा आप सबको छुट्टी दी जा रही है जाओ अब तो इन गोपियों को तो अब का भी अध्ययन नहीं हुआ एक पहले सूत्र के पहले अक्षर का भी ज्ञान नहीं है इनको नाथे ते वेद शास्त्र के पढ़ने की बात कौन कर श्रुति गणपासित महत्मा अब्रता तप्त तपसा सत्संग भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अरे मनुष्यों सुनो ये जो गोपिया थी न, ये कोई शास्त्र वेद नहीं पढ़ी थी ये जगत गुरु नहीं थी नाधी तश्रुति गणा कोई व्रत तपश्चर्या हवन नहीं किया इन्होंने फिर केवल नहीं भावे न गोप्यो गाओ न गा मृगा मुझको भगवान भी नहीं जानती थी भाव से केवल प्रेम से मुझको नचाने में समर्थ हो गई ग्यारह बारह सात आठ भागवत केवल प्रेम से और वो प्रेम भी कोई ऐसा प्रेम नहीं कि भगवान जान करके प्यार किया है वेद मंत्रों के साथ ऐसा नहीं गालियों के साथ जैसे वेद स्तुति करते हैं अपने मंत्रों के साथ सहस्री रेखा दो तो गोपियां गालियों के साथ स्वागत करती है ए, लपंगे इधर क्या देख रहा है अरे मैं देख रहा हूं आप में आख बनी है देखने के लिए तो मेरी ओर क्यों घूर रहा मेरी ओर क्यों घूर रहा है, ए, हे, हे, रहा है? आ, ऐसी डांट जैसे संसारी स्त्री किसी लपंगे को वाकई लपंगे को डांटती है ऐसे और ठाकुर जी बड़े चैन से आनंद से मुस्कुराते हुए सुनते हैं क्या कहा जरा फिर से बोल ऐसा बेह है बार बार कहता है फिर से बोल फिर से बोल मीठा लग रहा है ये प्रेम की महिमा है ब्रह्म का ये हाल है हमारे संसार में किसी बड़े आदमी को एक शब्द बुरा कह दो मुकदमा चल जाए है हमारी मान हुई है मान और यहां दिन रात गाली पड़ रही है तो यहां मान बढ़ रहा है हानि नहीं हो रही है कृपा और हो रही है कि ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते शंकराचार्य कहते हैं जारिण्य ये तो जारिणी थी जारिणी अपने घर में पति बैठा है चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे उसको जारिणी कहते हैं इतना गंदा शब्द शंकराचार्य बोले अरे ओ देखो शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस के गुरु वेद क्या बोल रहे बन चरीर व्यभिचार दुष्टा व्यभिचार ये गोपिया व्यभिचारिणी थी शंकराचार्य ने तो जार शब्द कहा सब लोग इसका अर्थ नहीं जानते और व्यभिचार कहा तो अर्थ सब जानते तो शंकराचार्य कहते हैं ये जारिणी गोपियां और कुल जाति धर्म विमुखा खानदान में बदनाम अपनी जाति में बदनाम और धर्म से भ्रष्ट और इनके पीछे पीछे ब्रह्म श्री कृष्ण समझ गए समझ गए क्या समझ गए हे सब भक्ति की प्रेम की महिमा है इसलिए हे नारायण हम भी यही गति चाहते हैं ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर भी कीजिए गोपी प्रेम दे दीजिए ये अंतिम अवस्था का अंतर बता रहे हैं ज्ञानानंद और प्रेमानंद का इसलिए भक्ति की शरण में आकर हम लोगों ने निश्चय किया कि भक्ति मार्ग ही सबके लिए क्योंकि परमहंस जो अंतिम अवस्था है उसके लिए भी वही है तो फिर हम हमारे लिए हमारी क्या हैसियत है ये पृथ्वी मूर्ख के लिए भी वैसी है विद्वान के लिए भी वैसे ही है गरीब के लिए भी वैसी ही है अरब के लिए भी वैसी ही है ये नदी सबके लिए वैसी ही है ये हवा सबके लिए एक सी है ये आकाश सबके लिए एक सा है ऐसे ही भगवान सबके लिए एक से हैं, उनके लिए कोई ना कलेक्टर है न कमिश्नर है न गवर्नर है न इंद्र है न ब्रह्मा है केवल भाव ग्राह्य मनी डाख्यम भाव भाव करम शिवम जो प्यार करे वो मेरा प्यारा प्यार न करे तो भक्ति ही न बिर चिकी न ब्रह्म भी प्यारा नहीं न तथा में प्रियतम आत्मजो निर न शंकर न चंकर सुणो शरीर यथा भवान नवान तुम शरीर भक्त हमको इतने प्यारे हैं कि हमारा बेटा ब्रह्मा भी हमको प्रिय नहीं शंकर जी भी नहीं मेरी श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं देखो ये उल्टी बात है ना हमारे संसार में सबसे प्यारा कौन होता है आत्मा नंबर दो शरीर नंबर तीन स्त्री या पति नंबर चार बेटा बाप नंबर पांच दोस्त नंबर दास नौकर और यहाँ नौकर को ये सीट दे रहे हैं भगवान कि हमारी श्रीमती भी नहीं नई आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं संसार में कौन अपनी आत्मा से अधिक प्यार करेगा किसी से लैला मजनू हो शीरी फरहाद हो कोई हुए हो जो इतिहास में आवे कंपटीशन में अरे सबसे अधिक प्यारी तो अपनी आत्मा होती है नंबर दो पे शरीर होता है स्त्री पति लड़के लड़की पहली बार प्यार करने जा रहे हो एकांत एक में दोनों भुजाएं फैलाए एक रबड़ का सांप फेंक दो ऊपर से ए वो प्यार भाड़ में जाए वो प्रेयसी भाड़ में जाए वो प्रियतम भाड़ में जाए साफ अपना शरीर बचाओ पहले लेकिन यहा श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं हा वो भक्ति मार्ग है ऐसे भक्ति मार्ग के अवलंब के विषय में उनकी परिभाषाएं की गई तो सूत जी ने पहले बताया कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए अरे भक्ति माने क्या मन का प्यार ना तो संसार से जो मन का प्यार है वो हटेगा तभी तो उनमें मन का प्रेम होगा अरे तो गधे की अकल से समझ लो दो एरिया है हमारा यहाँ प्यार है अनंत जन्म से अगर यहां प्यार हो जाए हम कर ले स्वार्थ रियलाइज कर ले तो यहां से हट गया अगर कोई के हम यहां भी रखेंगे तो फिर तुम्हारा प्यार कहा उधर तो इसलिए शर्त लगा दी कि इधर बिल्कुल ना रहे जीरो बटे सौ क्योंकि तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुम शरीर नहीं हो क्योंकि ये पंच महाभूत का है क्योंकि तुम्हारा शरीर पंच महाभूत का है क्योंकि तुम दिव्य हो तुम्हारा आनंद यहां नहीं है तुम तो निष्काम हो और निरंतर हो परिवर्तनशील नहीं इधर भी उधर भी ऐसा नहीं चलेगा संसारी पतिव्रता एक पति को शरीर देती है ऐसे ही एकमात्र मन सदा रहे गुरु में और कपिल भगवान ने तीन शर्त लगा दी उनका निष्काम भी रहे और सदा मन लगा रहे और तीसरी शर्त अन्य हो तो एक ही बात तो है वो भी अनन्न्य माने अन्न में ना रहे जब निष्काम हो जाएगी भक्ति तो अन्न में कैसे रहेगी तो कामनाएं सब समाप्त हो जाएंगी मुक्ति क्ति बैकुंड सब अब इसके अतिरिक्त तो और क्या आवश्यक है भक्ति में इस पर कल विचार होगा बोलिए लाडली लाल की